नमस्कार मित्रों ये वीडियो हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे है पूरे इतिहास पे नहीं हिस्ट्री के कुछ वेरी सिलेक्टेड टॉपिक एक तो किस सिकंदर एलेक्सेंडर क्यों यमुना तक जीत गया ग्रीस से निकला और इसमें जितने भी देश आए टर्की इराक इरान और उसके बाद हिंदुस्तान अफगानिस्तान अफ्णानिस्ता, अफगानिस्तान भी उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था वहाँ पे सब हिंदू राजा थे वहाँ से लेके यमुना तक उसने जितने भी हिंदू राजा थे सबको हरा दिया उसके बाद बिहार राजस्थान वहाँ के भी राजाओं को हरा दिया बाद में राजाओं ने सिकंदर के प्रति हिंदुओं को हरा द जो आक्रमणकारी उसके बाद आए आरब, आ, बाबर वगैरह वो किस तरह से इतने सारे उन्होंने संख्या छोटी होने के बावजूद भी सैकड़ों हिंदू राजाओं को हरा दिया और करीब करीब मुगलों के समय पूरे हिंदुस्तान पर उनका आधिपत्य हो गया और अंग्रेज इसमें जीत गए दूसरा वीडियो जो इतिहास के ऊपर है वो कुछ बेसिक चीजों पे बात करता है कि ऐसी बुनियादी फर्क क्या हैं बुनियादी फर्क क्या हैं कि जिसकी वजह से आ, इतना सारा इतनी सारी कमजोरी आ गई बुनियादी कमजोरी क्या थी चीज की वजह से और कमजोरी तो एलेक्जेंडर की बात में तो एक बहुत साधा कारण दे दिया कि हमारे में एकता नहीं।, एक नहीं थी हमारे में एकता नह वो ग्रीस से निकला तब उसके पास 50,000 सैनिक थे सिर्फ 50,000 और तुर्की में उसने एक लाख से ज़्यादा अलग-अलग राजाओं की सेना सब मिला के एक लाख उसके बाद मान लो कि वो सब बटे हुए थे इसलिए हार दिल लेकिन ईरान के राजा दाराशी को ईरान के राजा के पास दो लाख से बड़ा सेनियर था बहुत बड़ा उस セントルメアキャ ?Uskeba Kaja Kaibe Amina surrender Katia is the poor Sardia.Leking Amina surrendered Isle Kiyahu to Devadani whole, second to Harani s a k t a s し deserve for second to Harani Sakta i i n may u r r n r i a or Ami Karaja u a a y u i a a i l a o i a i o r o o i o l a o i और सिकंदर के पास सैनिक कितने थे? 50,000 या अधिसदीके लाख ईरानी कुछ सैनिकों को उसने साथ में जोड़ लिया था। तो एक लाख सैनिक थे, तो आबादी को आंध्र के और अंदर जो पंधार प्रदेश था उसकी ज़्यादा थी। और उसके बाद जब पोरस के साथ युद्ध हुआ, तो पूरे पोरस राज्य की आबादी तो सिकंदर की सीना से और एलेक्सेंडर ने कोरस को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने देखा कि उसको मगर को हराना है तो वो यदि कोरस तो मार देता है तो कोरस के अलग-अलग क्षेत्रों में हो सकता है उसके खिलाफ विद्रोह हो इसलिए यदि कोरस मैत्रेय की संधि कर लेता है उसके साथ तो उसे जिंदा रहो ताकि उसकी सेना का उपयोग मगर की सेना क और अंत में उसने मगर पर आक्रमण करने का इरादा इसलिए कैंसल किया क्योंकि जो ग्रीस की सेना के पौड़े थे वो हाथियों की चिंगार से डर जाते थे। दो वजह थीं क्योंकि कि उसने मगर पर एटैक नहीं किया एक तो यमुना तीन वजह थी एक तो यमुना बहुत छोटी नदी थी उसने देखा कि यमुना को क्रॉस करने में उसको फिर हाथियों की चिमनार से ग्रीस के जो घोड़े थे वो कब्रा जाते इसलिए हाथी पास में आ हो या ना हो हाथी मान लो हो सकता है कि काफी दूर हो हाथी से निकले हुए सैनिकों के निकले हुए तीर्या भले घोड़े तक पहुँचे या ना पहुँचे जो हाथियों की चिमनार की उसी से उनके घोड़े जा जाते थे और दूसरा कि ग्र और उनके परिवार से वो अनेक साल, पांच-दस साल, पंद्रह साल वो दूर रह चुके थे। इसलिए एलेक्सेंडर ने यह भी योजना बनाई थी कि वो सारे सैनिकों को वापस घर भेजकर नए सैनिकों को ले आ जाए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस जब एलेक्सेंडर जब वापस ग्रीस गया था, तब उसका यही योजना था कि ग्रीस में जा� तो अब ऐसी क्या बात थी कि क्रीज के 50,000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों ने तारकी से लेके यमुना के बीच में जितने भी प्रदेश से सबको हरा दिया तो उसका कारण था सुपीरियर वेपन्स सुपीरियर वेपन्स ये बात चांदनपुर की सीरियल में थोड़ा बहुत दिखाया लेकिन उसको ठीक से नहीं दिखाया गया थोड़ा ब あメリカの a l e x e r a r アクバーリスクリエイティブリティアメリエイティリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイティブリエイそィブリエイティブリエイテイティブイテ तो तुम्हें ऐसा मेटल चाहिए कि जो लंबा हो लेकिन मुड़े नहीं और ब्रेक भी ना हो। जितना लंबा मेटल रोड होता है उतना उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनके पास इस तरह के मेटल था कि जो पैना भी कर सकते हैं आगे से, वो बेंड बहुत कम होगा और ब्रेक भी नहीं होगा और फिर इतना भी उसका � ब्रिटा क्रिश के सैनिकों के पास थी क्रिश की प्रजा के पास थी जिसकी वजह से उनके पास बाले ज़्यादा आ चुके दूसरा उन्होंने एक गुलेल बनाई थी कैटापर्ट कहते हैं गुलेल उनकी गुलेल इतनी मजबूत होती थी, थी वो गुलेल मजबूत क्यों होती थी क्योंकि इसमें जो मटीरियल यूज किया जाता था वो इतना स्ट्रांग तो उस गुलेल के द्वारा वो पत्थर दूसरे देश की जो किले अतिला है, किले की दीवार के ऊपर या दरवाजे के ऊपर इतने सारे पत्थर फेंस करते थे कि जैसे कि दरवाजा टूट जाए या गुलेल टूट या दीवार टूट जाए। और इस तरह की गुलेल भारत के सैनिकों के पास उस समय नहीं थी, यानी कि या रीस की सेना और भा� तो ग्रीस की सेना बड़े पैमाने पे पत्थर फेंकना शुरू कुशलनुम करेगी। भारत की सेना भारत के ऊपर गिरने या भारत किलोपे गिरने और भारत के सैनिकों के पास जो तीर या भाले हैं, वो इतनी दूर जा नहीं पाएंगे। यानी कि ग्रीस की सेना पत्थर फेंक के तो जेल जेल द्वारा पत्थर फेंक के बहुत नुकसान पहुंचा सक तो एक मैंने बताया बाला, दूसरा बुलेल, इसका कारण मचान, पहियों वाला मचान, कि जो मचान मजबूत होता था, इतना मजबूत होता था कि तीर भालों का उसपे असर नहीं होता था, तो ये मान लो कि ये कि दीवाल है और ये उनका मचान है और मचान इतना मजबूत होता था कि लकड़ों का, लकड़े का कि तीर भाले का अस और बाद में इसके ऊपर प्लेटफॉर्म डाल देते थे, थे और क्रीज की सेनी कब्जा मचान चढ़के इस तरह से मचान के ऊपर चढ़के किले के अंदर घुस जाते थे, थे और फिर दरवाजा खोलके पूरी सेना को घुसने का मौका देते थे पर ये बात कि जो भारत की सेना इतनी कमजोर थी कि क्रीज की सेना किले का काबिल क्रीज की सेना को नगर पर आने का मौका कैसे मिला? क्योंकि जो गांव के गांव थे, वहाँ के लोगों के पास इतने हथियार नहीं थे कि वो सैनिकों के सामने लड़ लड़ सकें। ग्रीस में एक-एक आदमी के पास हथियार होता था, एक-एक आदमी सैनिक होता था। एक-एक आदमी को सैनिक प्रशिक्षण लेना कंपलसरी था। यदि कोई आदमी सैनिक प्रशिक बहुत कम लोगों से शिक्षा मिलना भी कम हो गया था वो आप चाणक्य की सीरियल में भी देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षा देना सुनो क्या लेकिन महाका कोई आचार लिया मगध का कोई आचार लिया उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं था जो भी कारण रहा कास्त्रिज़ा में कारण था <laughs> दूसरे भी कारण होंगे उसकी वजह से वहाँ की जो पचास हजार सैनिक थे वो best of the five lands है, जबकि यहाँ के सॉरी best of the fifty lands उस समय ग्रीस की आबादी पचास लाख मानी जाती थी, सारे ग्रीस के छोटे-मोटे कनाडा जो मिला है, और जबकि भारत में बहुत कम लोगों को सांसद सैनिक प्रशिक्षण मिलता था, मान लो उस समय भारत पूरे भारत की आबादी रही होगी दस तो 10 करोड़ वैसे अंदाज़ करना मुश्किल है परमाणुओं की 50 लाख को सैनिक प्रशिक्षण दिया था तो वो भी तो 50 लाख है तो इस तरह से ये जो तीन हथियार ग्रीस के लोगों ने बनाए थे कि ऐसा भला कि जो लंबा होने के बावजूद भी मुर्ता नहीं था टूटा नहीं था और हल्का होता था दूसरा मचान और गोले इस उसमें सैनिकों में जो हाइरार्ची थी, वो हाइरार्ची थी ओपन थी कि यदि कोई सैनिक उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो सुबह मतलब उसका प्रमोशन फटाफट होता। प्रमोशन के समय भेदभाव कम था, जबकि उस समय 300 बीसी की बात कर रहे हैं, उस समय भेदभाव धीरे-धीरे पढ़ना था। कि एक तरह का एक सिस्टम आ रहा था कि वही सेनापति का बेटा या बहन या बच्चा सेनापति बनेगा उसके नीचे जो सरदार है तो सरदार का बेटा या बहन या बच्चा सरदार बनेगा यानी सैनिक के प्रमोशन के चांसेस वो कम होगे तो यदि कैपेबल सैनिक है तो भी उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो ओवरऑल मैरिट जो है वो स कमजोर होती गई और ग्रीस के सेना मजबूत होती गई। दूसरा कारण है आप चांडा के किसी भी एलएडी फिर से देखें तो आप एक चीज नोट करोगे कि भारत के सैनिक घोड़े पर बैठते थे ग्रीस के सैनिक भी घोड़े पर बैठते थे लेकिन भारत के सैनिकों के पास काठी नहीं थी आप घोड़े पर बैठे हुए सैनिकों में द और ग्रीस के सैनिकों के पास काठी थी। काठी की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। मतलब घोड़े पे घोड़ा यदि उछलता है, थोड़ा हिलता है, तो सैनिक को वाइब्रेशन कम हो जाता है। थोड़ा वाइब्रेशन काठी अपडम्प कर लेता है। काठी पे बैठा हुआ सैनिक है, उसकी एफिशिएंसी ज्य सार से पांव तक पूरे चमड़े से ढके हुए, जबकि भारत के सैनिक सिर से फ्रंट में थोड़ा सा, फ्रंट में चमड़ा है, उनका बैक खुला है, पूरा हाथ भी खुला है, और पांव के नीचे का भाग भी पूरा खुला है। तो वो क्यों? क्योंकि एक तो क्रीज के पास ज़्यादा चमड़ा, कम कीमत पे ज़्यादा चमड़ा बनाने की ट バービーサーはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあななたたはあなたはあなたはたはあはあなたははなたはたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあななたはたはあなたはあなたはあなたはあたはなたはたはなた तो उसका मूल कारण यूरीप्रथा के ऊपर जाता है जिसका उल्लेख मैं एस्पिरेशन में दूसरे वीडियो में करूंगा कि हमारी यह दुनियादी कमजोरी क्या है दुनियादी कमजोरियों की दूसरी वीडियो है ये वीडियो जो है मैं सुपरफिशर फील्ड रीजन फील्ड रीजन यानि कि युद्ध भूमि पे क्या-क्या कारण थे समाज जो आरब और उसके बाद मंगोल आक्रमण कार्य आए, उनके सामने भी अधिकतर भारत के राजा हार गए। तो उसके कारणों में भी कुछ एक कारण ये थे कि बाबर के पास तोप थी और जो आरब राजा आए, उनके पास गोलेर की, भारत के राजाओं के पास गोलेर नहीं थे। ये एक बड़ा कारण दूसरा था कि जो मुस्लिम समाज था उस समय जबकि हिंदुओं में दो-तीन परसेंट पापुलेशन को ये हथियार चलाने का सिक्षण मिलता था, इसलिए जब सेना आ रही है, तो जो गांव के गांव हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो उनकी दया पे आएंगे, या तो जो आक्रमणकारी हो, उनको लूट लेगा, उनको गुलाम बना देगा, उनका अपहरण कर दे� और सेना अधिकतर नगरों में होती थी, थी, नगरों की रक्षा के लिए तैनात की जाती थी। तो एकाएक आक्रमण कार्य आ गया, तो रातोरा, तो एक घंटे में तो सेना सीमा पे पहुंची थी, एकाएक आक्रमण कार्य आ गया और उसके लिए गुलाम मैदान मिल गया, कि किले तक मैदान ही मैदान है, मतलब मैदान है यानी कि किसी के पास � तो ये जो प्रणाली का आविष्कार थी कि दो तीन प्रतिशत आबादी को ही अंतियार चलाने का प्रशिक्षण देगा उसकी वजह से और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में एक-एक आदमी को अंतियार चलाने का प्रशिक्षण मिलता था उसकी सेनाएं ज़्यादा मजबूत होतीं। दूसरा उनके पास ये गुलेल की टेक्नोलॉजी थी जब मैं 700 एड ハピー・インド・タタン・カリア、ジローネ・イスナン・シュカラ・オ・バジェ、オ・ジローネ・イスナン・シュカネ・マナキア、オ・ヤト・マーキア・ザ・ヤト・ウィン・パナキア・ザ・ウィン・パナキア、ヒドゥアメリカ・パンディキ、ラジャー・パレタ、ラジャー・パレタ、シナパティカ・ペタ、アジャパティカ・シナパティパレタ、マン・リカ・ペタ、マン・リパレタ。 तो उसकी वजह से राजाओं की क्वालिटी गिर रही थी। जब भी मुस्लिमों में ये ट्रेडिशन कभी नहीं आयी उसका डिसएडवांटेज हुआ कि हर एक राजा के बलूतों के बाद उत्तराधिकारियों में मारपीट होती और ये भी नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा यानी राजा को लगता था कि उसका गुलाम अच्छा राजा बन सकता है �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 ウスケ、ラジャー、グランティン、ジスコバンナ、ウコ、ラジャー、バネタ、マカミラ。フィール、マリン、カフィール、マリン、カフィール、アロウ、イン、ザ、シナポティカ、ウォビ、グランタ、アスケ、バーゴ、アロウ、イン、ネウセ、サダ、パナヤ、パティシナポティカ、ウスケ、パナリカ、ウスケ、マスキン、サマン、ウネイティキ、ラジャー、パネガ、ラジャー、ネガ、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 カビラーで言います。私はカビラーで言いま私はカビラーで言います。カビラいます。カビラーで言います。カビラーで言います。カビラーいまはカビラーで言います。カビラーで言います。カビラーいます。カビラーでラーで言います。カビラーで言います。カビラーで言います。カビーでいます。で言す。カビラーで言います。カビいます。カビラーで言います。カビラーで言います。カビラーでいます。カビラーで言います。ーカーで言いまいます。カビラーで言います。ーカーで言います。カビ औरंगजेब ने उसके तीन चार भाइयों को मार डाला, sorry, शाहजादे, शाहजादे को उसने कैद कर लिया, और शाहजादा गुड़ा हो चुका था, वरना वो उसकी हत्या भी कर देता। पर उसकी वजह से एक कैलिबर मेंटेन होता है, कि ऐसा नहीं है कि एकदम सिरफिरा आफिन जी शराबी आदमी है, वो भी राजा बन गया। तो ये कै बड़ा बेटा राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बना मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा उसकी वजह से कैलिबर एडमिनिस्ट्रेशन का कैलिबर दिन भर नीचे रहता है और फिर से एक सवाल आता है कि भाई आरामों के पास गुलेल थी हमारे पास गुलेल चौड़ी थी, थी उसका जवाब मैं दूसरे वीडियो में दूंगा बाबर बाबर के पास हमारे कारीगर मतलब हमारे समाज में ऐसी क्या कमजोरी थी कि जिसकी वजह से हमारे कारीगर तोड़ नहीं बना पाया उल्लेख कारीगर तोड़ बनाया फिर हम कहे थे भाई हमें यूथ में इंटरेस्ट नहीं था हम किसी देश पर आक्रमण करना नहीं चाहते थे तो ठीक है वो अपने आप को पुश करने की बातें हैं जब सेना शक्तिशाली समुद्रगुप्त अशोक से पहले अशोक से पहले अशोक के पिता का नाम मितुसार उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त उससे पहले चंद्रगुप्त हुए पूरे भारत के प्राचीन इतिहास के भारत में तीन चंद्रगुप्त हुए तो उनमें से एक चंद्रगुप्त का ये पिता का नाम था समुद्रगुप्त मॉरीन था वो समुद्रगुप्त की था सिर्फ समुद्रगुप्त उसक सेना है राजा आक्रमण करते थे आप किसी भी राजा का इतिहास देखो तो उसके जीवन काल में उसके आसपास के राजाओं ने अनेक आक्रमण किए उसने भी आक्रमण किया है पर ये था कि तोप नहीं की और दूसरों के आधिया सेना में तोप की इसलिए हार गए फिर दूसरी कमजोरी थी कि पूरे समाज का एक ही हिस्सा सेना बनता था जो कि वो भूल, वो गलती राणा प्रताप ने दूर करने की कोशिश की। राणा प्रताप ने भील को सेना में रिक्रूट करना शुरू किया, लेकिन वो काफी देर हो गई। एक अच्छा काम किया, लेकिन काफी देर से किया। शायद यही काम उन्होंने बहुत पहले किया होगा। तो अकबर राजस्थान में कुछ ही नहीं पाता। लेकिन और ये काम � शिवाजी कुल कुलमी थे। शिवाजी शत्रिया वाले उनको स्वीकार किया गया। शिवाजी को शत्रिया नहीं स्वीकार किया था। इसलिए शिवाजी का राज्य विस्तार करने से वहाँ के जो स्थानिक जो राजपूर्वक वर्ग के लोग थे, उन्होंने शिवाजी का राज्य विस्तार करने से मना किया कि भाई तुम शुद्ध शत्रिया नहीं हो, त पर शिवाजी ने सारी कास्त के लोगों को सेना में लिया था और इसलिए उसकी सेना इतनी मजबूत हो गई थी कि ओरमजेंट की सेना को उसने हरा दिया और पोर्टुगल की सेना इतनी मजबूती कि पोर्टुगल की सेना ने शिवाजी की सेना पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं निभाई पर उसके बाद यही कि राजा का बेटा राजा बनेगा तो शिव यदि ये प्रणाली का नहीं होती कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई राजा की बजाय कोई बेटा निकम्मा है तो कोई काबिल आदमी राजा बनेगा तो कोई अचानक ही राजा बनता तो सेना समझ जाती, और सामाजिक के बाद जो पेशवा आए, उन्होंने जोर कास्ट के लोगों को सैनिक बनने से मना कर दिया, तो जो मुगल सेना और आ, गुलामवान, गुलामवान शानी, बलबनी, मिशेल और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह और उसके बाद मुगल, उनकी सेना है भारत पे अधिपत्य जमाने में सफल हुई इसके लिए कारण कि उनके पास तोप थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी और दूसरा कि वहाँ सैनिक सारी सेना से लिए जाते थे, जबकि भारत की सेनाओं में कुछ एक वर्ग से और आप देख सकते हो कि भारत की सेना डिफेंसिव मोड में आ गई थी, जो किले बनाए थे, और वो भी पर्वतों के ऊपर। वो डिफेंसिव है, यानी आक्रमणकारी किले तक पहुंच कैसे गया? इसका मतलब कि बाकी पूरा खोखला होगा राज्य शहर। कहने के लिए राजा की बॉर्डर जितनी भी हो, लेकिन वो बॉर्डर किले के बाहर ह� तो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी है कि एक पॉइंट के बाद वो कैसे नुकसान हो जाता कि पर्वत के ऊपर खाना ले जाना पानी ले जाना वो नामुमकिन हो जाता है यानी दुश्मन में इतनी कैपेसिटी है कि आपको पंद्रह दिन तक एक महीने तक दो महीने तक फेर सके यानी दुश्मन की सप्लाई लाइन इतनी मजबूत है कि उ अब आपको किले से बाहर लड़ना पड़ेगा, यानी किला जो प्रोटेक्शन आपको दे रहा है वो नहीं दे पाएगा। तो पर्वत पे किला बनाने का एक फायदा है कि आप दुश्मन को 10-15 दिन तक रोक सकते हो। पर 15 दिन के बाद यदि दुश्मन 15 दिन एक महीने तक उसने सप्लाई लाइन मेंटेन कर ली, तो उसके बाद किला है वो � और, और सॉरी मैं फिर से वापस आता हूँ इस्लामी के इन्वेडर पे तो हम जैचन को बोल जाते क्योंकि जैचन की वजह से आ गए पर ये बात है कि जो गोरी की सेना है वो दिल्ली तक आकर चली रूसवी राज ने उसे पंजाब के बॉर्डर पे ही क्यों नहीं हरा दिया और जो कहा जाता है कि सत्रह बार उसने गोरी को माफ किया ये パードバラビゴイティー、ディレイティレイティー、パーストタイト、ラジェアボキナ、カムジョロギャダ、アウトジュラチョハンカフィビルギャティティティー、パウスケ、ラジプロシャン、プロナイカー、パウスケ、ラジェ、モサレロ、ト、ギャパリバガラティウ、ディレイトウ、ジャナーュウ、パウィア、プロシャション、メンカフィカムジュリアン。 और सबसे बड़ा कारण यह था हार का कि रत्नवीरा चौहान के पास जितनी तोपें नहीं थीं, जितनी तोप भोरी के पास थीं। जो पूरा तोपखाना था, वो आ, आ, उस समय ईरान के सैनिक ही चलाते थे। थोड़े बहुत जो इंडियन राजाओं के पास भी तोपखाने थे, वो इंडियन राज्य चले, वो ईरान के सैनिक ही चलाते थे। अब � तो रॉबर्ट लाइव के 5000 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के 70000 सैनिकों को हरा दिया और उसमें हम अक्सर कहते हैं कि मीर ज़ाफ़र की वजह से भाई मीर ज़ाफ़र के अंडर में जो 70000 सैनिक थे वो न्यूट्रल हो गए मीर ज़ाफ़र ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था वो न्यूट्रल हो गया तो रॉबर्ट ल रॉबर्ट लाइटर पाँच हजार सैनिकों के, के सामने हार गए और रॉबर्ट लाइटर जो पाँच हजार सैनिक थे उनमें से गोरे अग्रेष सैनिक तो सौ ही थे बाकी चार हजार नौ सौ तो वही हिंदुस्तानी सैनिक थे जो सीना हिंदुओं की सीमा में थे तो ऐसी क्या खास बात थी तो दो खास बातें आती हैं एक तो प्रशासन प्रशासन क वो भारी गोले दूर तक फेंक सकती हैं। आप टॉप का स्टडी करो तो तीन परामीटर होते हैं कि यदि भारी गोला दूर तक फेंकना है तो टॉप की जो दीवार है जो नाली है वो मोटी होनी चाहिए क्योंकि टॉप का गोला है वो दीवार से घिसता है, घिसता है और कभी-कभी टॉप -कभी के अंदर भी फटता है। तो वो नाली उसकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बड़ा गोला जिसके जाता है तो भी नाली फट ना जाए या तो गोला कभी-कभी एक्सीडेंटली अंदर पट गया तो नाली फट ना जाए। इसलिए अभी भारी गोला दूर तक फेंकना है तो तोप की नाली उतनी मोटी करनी पड़ेगी मोटी करनी पड़ेगी तो तोप उतनी भारी हो, जाए। भारी हो जाएगी। भ गाजनाल है वो भारी गोला टुरता पहनता है अश्वनाल यानी टोप थोड़ी हल्की है लेकिन इतनी भारी की उठाने के लिए घोड़े चाहिए किस काम के लिए घोड़े चाहिए और नर्ना नर्नाल यानी तीन चार आदमी उसे उठाके घुमा सकते हैं <coughs> तो ये जो नर्नाल थे वो कम उसके मुता और वो उसकी गोला फैक्टरी की वो इतने मजबूत थे कि वो दूर तक पॉल फेंक सकते थे और भारी पॉल फेंक सकते थे जबकि सिराजुद्दौला के पास कादिमाल नहीं पर वो बैल का उपयोग करते थे वो थोड़े हल्के होते थे पर फिर भी उसको घुमाने के लिए दो बैल चाहिए दो आर्मीयां तीन आर्मीयां पांच आर्मी उस टोप को उठा नहीं सकते थे � इसलिए उसको बुला पूचर कहा जाता था और उसने ये स्ट्रेटजी बनाई बाद में जो कि इंस्टिंक्ट एंड कंपनी ने काफी टाइम तक फॉलो की कि आप एनिमी पर अटैक करते हो तो पहले उसके सारे बैल मारो और बैल मारने के बाद सेना को थोड़ा पीछे खिसकाकर या साइड में खिसकाकर ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए अब डिस्� और तुम्हारे तो दूर है लेकिन फिर भी वो नाले फेंक रहे हैं, वो मतलब गोले फेंक रहे हैं। तो इसकी वजह से रॉबर्ट लायवु ने जब गुलाब को उसके साथ सिराजुद्दौला के सामने बैल को मार दिया, और उसने अपने सैनिकों की पोजीशन चेंज करा दी, तो सिराजुद्दौला के सैनिक तीर भाले फेंक सकते � तो टॉप वाले सौ आदमी हो और सामने बिना टॉप के हजार आदमी हो दस हजार आदमी वो वहाँ जाएँ तो कैनन वर्सेस मैन वाली सिचुएशन आई कैनन जीत गया यानी अंग्रेज की सेना जीती तो फिर से सवाल आता है कि भाई अंग्रेजों के पास ऐसा क्या था कि उन्होंने इतनी सारी टॉपें बनानी हम बोलते हैं कि भाई हम ये रॉयल ब्रिटिश आर्मी नहीं है, रॉयल ब्रिटिश आर्मी तो उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग वाली थी और ज़्यादा मजबूत थे। मान लो मैंने सिराजुद्दौला को बोला होता कि तू अगर मंडल जाके ब्रिटेन की सेना के सामने लड़ो तो उसका क्या हाल होता? सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक, बंगाल के अंदर उस と、一緒に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとき e 行くときに行くときに行くときに行くときに行くとときにきに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行 हमारे पास हथियार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए रॉबर्ट लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया प्रशासन की प्रणाली का भी यहाँ आती है कि कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं मैंने ठीक से कंफर्म नहीं किया कि सिराजुद्दौला और सैनिकों को पिछले छः आठ महीने से तंका नहीं मिली अनेक कारण हो सकते ह मतलब ये बहुत खराब टेक्निक होती है कुछ कुछ एम्प्लॉयर हैं को एम्प्लॉय को पकड़ने का एक-एक तरीका रखते हैं कि भाई उसका सैलरी डिले करो एक महीना दो महीना तीन महीना सैलरी डिले कर दी तो और वो छोड़ अब वो छोटे कहाँ जाएगा अब वो जाएगा तो उसी तीन महीने सैलरी जाएगी नहीं एम्प्लॉय चिपका रहेग यूपी का है या राजस्थान का है या अफगानिस्तान का है वो नौकरी कर रहा है बंगाल में उसको तंका मिलेगी बंगाल में लेकिन वो मनी वालर के द्वारा उसके जो रिश्तेदार अफगानिस्तान में है उसका परिवार जो अफगानिस्तान में या यूपी में उनको पैसे भेज सकता है तो उसकी वजह से दूर दूर से अच इस सीबिया कंपनी के किसी सैनी को, किसी आदमी को बुलाया गया था, वहीं तुझे बंगाल में नौकरी करनी है इस सीबिया कंपनी के लिए, तो वह तैयार हो जाता था, तो वह तैयार हो जाना था, कि तंका उस पर बंगाल में मिलेगी, लेकिन मनी ऑर्डर के द्वारा वो पाकिस्तान अपने परिवार पर पैसा भेज सकता है, और � पिता और दादा वो इस सीढ़ियाँ कंपनी में सैनिक उसके एक लेवल उसके पहले जी पूर्वज उससे दो पेड़ी पहले वो शिवाजी की सेना में सैनिक वो, शिवाजी की, में वो में में ने ने शिवाजी की सेना में सैनिक थे पेशवा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि भाई तुम नीची जाति के हो हम तुम्हें सेना में नहीं लेते तो वो इस सीढ़ियाँ कंपनी と、どあらって、Raja って、お、うち、バンドセイシエナー、サニキレテテ、イスティリアンコニー、サレバーモセセセナー、サニキレテ、と、ジャイレ、プロジャー、セニキメネオ、ローカステ、アニエー、スティスコ、Raja ネ、マナカジャイアト、ノクリスネ、ニカルジア、マニカルテ、と、オリスティアンコニー、スコレティアン、ノクリペ、と、ジャダウスコー、ナー、プルカナ उसको अपने आप काबिलियत दिखानी है तो वो ज़्यादा उत्साह से लड़ाई करेगा तो ये कारण थे कि हम कांग्रेस सेना के सामने हार गए उसके बाद अंग्रेजों ने और तरक्की की एंडफील्ड राइफल 1857 का युद्ध हार गए इसका सबसे बड़ा कारण था एंडफील्ड राइफल दो बड़े कारण थे का कारण कि हम 1857 का युद्ध हार गए एक और दूसरा एंडफील्ड राइफल, एंडफील्ड राइफल और निहांचा, तो एंडफील्ड राइफल ने गेम चेंजिंग किस तरह से किया कि वो राइफल के द्वारा पहले टोपियों को मार देते थे, टोपियों को मार डाला यानी सामने दुश्मन की जो टोप थी वो एक तरह से यूजलेस हो गई, या तो यूज उसका कम हो गया, और उसके बा� अब बिखर देते थे यानी एक टॉप का गोला फटेगा तो अधिक से अधिक दो या तीन सैनिकों मारेगा यदि सैनिक सारे एक जगह पे हैं तो एक टॉप का गोला 10-15-20 सैनिकों में मार देगा लेकिन सैनिक पिखड़े हुए हैं तो एक टॉप का गोला एक दो सैनिकों मारेगा जबकि अंग्रेज के सैनिक क्या था अंग्रेज की तो एक बार टोकियो को मार डाला तो सामने वाली के सेना के पास बचे क्या तीर भाले और दूसरी तरफ इनके तोप हैं वो दूर तक कोले फेंक सकते हैं इनके राइफल हैं वो भी दूर तक खड़े सैनिकों को मार सकते हैं तो एंथ्रिय राइफल की वजह से जीत गए अब सिखों ने क्यों अंग्रेजों का साथ दिया तो उसमें Krugel P καई mesma, in order for this, the culprit was temporarily ordered to try 回去 first. This one made a debate or aarella because two or one did 3 people They were second and third and third country applied then selected the voting for jagzeitig In our case, क्योंकि मुगलों ने पिछले 400-500 साल से 300-400 साल से इतना दमन किया था और रैंकिंग फाइल में दमन किया था ऐसा नहीं था कि राजा ने राजा को मार दिया राजा राजा के और राजा के परिवार पर दमन करेगा सेनापति सेनापति और उनके परिवार पर दमन किया गया और जो आम सैनिक है वो पूरी प्रजा पर दमन करेगा कि हर हाल में वो मुगलों का राज दोबारा देखना नहीं चाहते और इसलिए उन्होंने तय किया कि भाई जो कुछ भी हो मुगलों का राज दोबारा नहीं आना चाहिए मुगलों की सत्ता ना दोबारा नहीं आनी चाहिए इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना तय किया तो और दूसरा जो मराठा था मराठा में भी दमन काफी हुआ था पर पंजाब बंगाल उस विस्तारों में काफी कमन किया और जो कर प्रणाली जी उसमें भी घूस कौरी और प्रणपुराणी दोनों की वजह से एक्सेसिंग टैक्सेस हैं जो भी एरिया मराठा के अंदर में आता था वहाँ पे इतना ज़्यादा कर बसुदा जाता था कि वहाँ के जो लोग थे वो उसके खिलाफ हो जाते थे तो उस तरह से ज तो जो सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया उसकी वजह थी कि बरातों का दमन और मुगलों का दमन बरातों ने इतना दमन नहीं किया उन्होंने टैक्स वसूली बहुत ज्यादा की थी लेकिन जो प्रजा पे दमन होता था यानी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी हत्या करनी धर्म परिवर्तन के लिए उनको गुलाम बनाना उन ये सारे काम मुगलों ने परे पहमाने पेकिये हैं। ये काम मराठा उन्हें नहीं किए। मराठा धर्म परिवर्तन के लिए हत्या नहीं करते थे, बिना फिजूली की हत्या भी नहीं करते थे, अपहरण भी नहीं करते थे। पर टैक्स उनका हाथ कड़ा होता था, और उसकी वजह से सिख और मराठा उन्हें बहुत सारे ये दूर हुए थे। त किसी भी हालत में हमें भूलों को खत्म करना है और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और मान लो वो अंग्रेजों का साथ नहीं भी देते तो भी जो एंडफील्ड राइफल थी, वो एंडफील्ड राइफल इतनी सुपीरियर थी कि चलो मान लो 1860 में अंग्रेज हार भी जाते, तो उसके बाद जो सक्सेसिव राउंड्स थे, � कि हम एलेक्सेंडर के सामने हार गए, उसके बाद आरब और पर्शियन और मुगल आक्रमण करने पर भी हार गए और अंत में अंग्रेज आक्रमण करने पर भी हार गए और हमारी टेक्नोलॉजी क्यों कमजोर थी कि हमारी बुनियादी कमजोर क्या थी वो मैं दूसरे वीडियो में